विषय है घट और घट का हमने किया अभ्यास तो हमारी बुद्धि कैसी हुई घटाकार मत हुआ घट और मती हुई घटाकार तो मताकार जो मती है वो तत्व दर्शन में एकांगी है क्यों एकांगी है कि वो अपने विषय को तो देखती है परंतु अपने अधिष्ठान को नहीं देखती है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 आदि जो चक्षु हैं मतवाद हैं उन मतवादों से जिसका दर्शन नहीं होता यद चक्षुषा न पश्यति कश्चित जे न चक्षु सी पश्यति, अब एक बात भी सुनाता फिर एक बार किसी ने श्री बाबा बाबाजी महाराज से कहा कि आप अद्वैतवादी हैं तो बोले कि हम हाँ तो अद्वैतवादी बिल्कुल नहीं है जब जद बाशा नभ्योदितम तो अभी बोले आए हैं और वादी बोलते हो हम द्वैतवादी नहीं है बोले आपका मत अद्वैत है बोले अद्वैत मत ही नहीं है अद्वैत में मतत्व तो नहीं है मत विषयत्व तो नहीं, तो नहीं है हम किसी वस्तु को अद्वैत नहीं बोलते हैं हम किसी दृश्य को अद्वैत नहीं बोलते हैं हम किसी ध्येय को अद्वैत नहीं बोलते हैं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 छापे कोई तत्व निंदतावर्जिता को कहते हैं अद्वैत केचिदीछापरे सम तत्व न विंदता दैत विवर्जित प्रतीयमान द्वैता द्वैत दोगत में जो द्वैता द्वैत दोगत विवर्जित समरस तत्व है आत्मा ब्रह्म उसकी उपलब्धि नहीं करते हैं जे न चक्षुंसी पश्यते तुम द्वैतवादी नहीं हो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 कुछ दिनों तक तो ऐसी चलन उसकी हुई थी कि हम जहाँ जाएं वहां लोग गाते हुए मिलते थे तो, जो अपने को बद्ध मानता है वो मूड निश्चय बद्ध है जो अपने को मुक्त जानता है और तो वो धीर निश्चय मुक्त है जो मुक्त निज को मानता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 परंतु मान लो कोई अद्वैतवादी की सभा हो तो सबको स्थान बैठा देगा तुम अन्न में कोष में बैठो तुम प्राण में कोष में बैठो तुम मनोमय कोष में बैठो तुम विज्ञान में कोष में बैठो तुम आनंदमय कोष में बैठो सब द्वैतवादियों के लिए सब द्वैतवादियों को अमुक अमुक कोष में अमुक अमुक स्थिति में यहां तक कि ईश्वराद्वैतवादी को भी एक ईश्वराद्वैतवाद होता है और एक जीवाद्वैतवाद भी होता है एक जीववाद जो है ना जीवाद्वैतवाद है और ये जो कश्मीरी हैं उनका ईश्वराद्वैतवाद है मार्ग का प्रकृत द्वैतवाद है तो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 वो कहते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया लेकिन जीवन मुक्ति नहीं हुई आप देखो बोले हमको जीवन मुक्ति चाहिए अच्छा जीवन मुक्ति की इच्छा जिसको है वो कौन है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 दुख मिटाने का ये रामबार महौष है दुखी यदि भवेद आत्मा का साक्षी दुखी नो भवे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो हमको किसी में पूछने से मतलब नहीं कि पति पत्नी में लड़ाई हो गई है ये दुख है कि पैसा घट रहा है ये दुख है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 जब आप कहते हो कि वो दुख आ तो मुझसे लग जा तो, कि मैं दुखी हूं माने आप दुख का अभिमान करते तो, रास्ते में पैसा पड़ा हो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 भागवत में दृष्टान चीलों में आपस में लड़ाई हो रही होते है। चील चिड़िया होती है ना चील चिड़िया आपस में लड़ाई हो रही है। एक चील के मुंह में मांस का टुकड़ा था बाकी चीलें उसके ऊपर जो तो बाकी चीलें उसके ऊपर टूट रही थी बिचारी बहुत परेशान है। परेशान होने के बाद वो मुंह में जो मांस की हड्डी थी ना उसको फेंक दिया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 कई चीज दुनिया में पड़ी है आती है जाती है पैदा होती है उसको तुम तो मैं मेरा क्यों कहते हो आई तो मेरा कहा एक एक बड़ी भयंकर बात मैं कह रहा हूं आपकी आपके काम करे हो जाए एक आदमी कहीं से लूट के पैसा ले आया था समझो चोरी करके बेईमानी करके लूट के दूसरे का लूट के लेके आया था तो कोई दूसरा लुटेरा उसके ऊपर टूट पड़ा ये हम लूट के ले आया तो अब हम तो जानते हैं कि वो लूट के ले आया है बेईमानी करके चोरी करके टल करके कपट करके लूट के ले आया है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 पहले चोर का पक्ष लें कि दूसरे चोर का पक्ष लें कि दोनों का पैनल दुख आपके घर में कहां से आता है आप ऐसा नहीं समझना कि साधु महात्मा लोग दुनिया की गति मसीह को नहीं समझते आपके घर में जिस दिन बेईमानी का पैसा आया उस दिन आपके घर में दुख आया कि जिस दिन वो जा रहा है उस दिन दुख आया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 जब तुम कहोगे कि मैं दुखी तो दुख तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगा और यदि तुम कहोगे कि मैं अतंग दुखी यदि भवेदात्मा कह साक्षी दुखि नो भवेद दुखिने साक्षिता नासी साक्षिणो दुखिता तथा नर्ते सियाद्रियाम दुखी साक्षिता का अधिकारी रहा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 उस दुखी के तुम गवाह हो तो अपने को दुखी क्यों मानते हो जब यदि तुम दुखी होते तो दुखी के गवाह ना होते और तुम दुखी के गवाह हो इसलिए तुम दुखी नहीं हो साक्षिणों दुखिता नास्ती दुख न साक्षिता तथा दुख न साक्षिता नास्ती साक्षिणों दुखिता तथा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 बुद्धि में कितने विकार होते हैं परंतु उनके तुम साक्षी हो जे चक्षुम सीप्य तुम वो हो जिससे कितनी दृष्टियां दिखती हैं बचपन में मालूम पड़ता था दस बरस की उम्र में कि हमारा लक्षाऊंदी पढ़ने वाला साथी साथी जब छूट जाएगा तब तो हमको कितना दुख होगा अब उसकी यादें ही नहीं आती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 इसको सच्ची कर मान करके जो मैं और मेरी करता है रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर बगत मृषा त्यू काल सोई भ्रम सक झूठ सास जाय बिन जाने जिमि भुजंग बिन रज पहचाने जय जाने जग जाय हेराई जागे जथा स्वप्न भ्रम जाये ये परमात्मा का स्वरूप नारायण ये आत्मा का स्वरूप तदेव ब्रह्म स्वम वृद्धि बोले जहाँ तुम फंस गए हो ना, न ईदम न ना। उपास नोकाहा ये दुनिया लोग जिसके पास बैठे हुए हैं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 हर समाजी, तो बड़ी बड़ी समाजी हमारे तो बड़े बड़े मित्र हैं हमारे कम्युनिस्ट मित्र हैं हर है। है, <coughs> है। है। तो है समाजी तो मित्र हैं स्वतंत्र पार्टी के कांग्रेस के है न हमारे बौद्ध मित्र हैं हमारे जैन मित्र हैं बौद्ध मित्र हैं मुसलमान मित्र हैंसाई मित्र हैं सारा तो हैं आज समाजी पर मित्र हैं उनके घर में था विह तो मुहूर्त तो मानते नहीं है ना वो ज्योतिषी से देख करके ना विवाह की लगन निश्चय नहीं करते हैं वो गुस्ती से नहीं दिखाते हैं तो अपने आप उन्होंने तय किया कि साढ़े दस बजे ब्याह होगा आर जीती से वह भी पेरिश कर और घर से साढ़े छह बजे बारात निकलेगी अब वो साढ़े छह बजे बारात निकलेगी ये उन्होंने तय किया उन्होंने ही तय किया अब किसी कारण का मोटर आने में देर हो गई कुछ कपड़ा आने में देर हो गया कुछ भर की तैयारी में देर हो गई हैं? तो साढ़े छह की जगह सवा सात हो गया साढ़े सात हो गया अब वो चिल्ला और जूते पटके हैं और रो है हाय हाय साढ़े सात बजे का टाइम हाँ, हाँ, हाँ, बीत गया तुम लोग टाइम से नहीं निकले साढ़े छह का टाइम बीत गया और तुम लोग घर से नहीं निकले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 अब ये निश्चय कर दो आठ बजे निकलेंगे तो ही तो निश्चय किया हुआ है कि साढ़े दस बजे व्याप होगा साढ़े दस नहीं हो सकेगा साढ़े ग्यारह हो जाएगा इस जूता क्यों पटकते हो चिल्लाते क्यों हो रोते क्यों हो बच्चों को गाली क्यों देते हो दंडा लेके मारने के लिए क्यों दौड़ते हो अरे तुम्हारा ही बनाया हुआ साढ़े छुम्हारा ही बनाया हुआ साढ़े दस हैं? और तुम चाहो तो अभी उसको पलट सकते हो अभी रिश्ते बदल दो तो ये बात क्या है कि आपे लीपे आपे पोते और आपे काढ़े अवधि पढ़ के बेटा मांगे अकल रण के खोई तो अपने आप भीत पर लेप कर दिया और उस पर चूना गोबर लगा दिया चूना लगा दिया रंग लगा दिया होई देवी की मूर्ति बना दी ये होई देवी है, हैं? अपने आप ही तो बनाया और फिर अपने आप ही औदी पढ़ के बेटा मांगा की हे देवी हमको बेटा दो अच्छा और फिर महाराज 10 महीने में बेटा नहीं हुआ मांगने के दिन पेट में नहीं आया है तो हो देवी को गाली देने लगी कि तुमने अब तक बेटा क्यों नहीं दिया हमको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 अपने आप तो बनाते हैं कि ये हमारे जीवन सर्वस्व है ये हमारे परम प्रियतम हैं ये हमारे यार हैं और जब वो यार ही के खिलाफ करते हैं तो रोते हैं करे नहीं है यार एक दिन हमने यार मारा था आज नहीं मारते क्यों नहीं काट लेते तुम्हारा ही बनाया हुआ तो तुम्हारा ही बनाया हुआ तो खेल है तो ये कैसे कटेगा असल में मैं तो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 तुम्हारे मन का दोष है हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो पैसा अपने मैंने ऐसे भी साधु होते हैं जो खुद तो नहीं छूते हैं लेकिन उनके चेले लोग जो हैं, वो दस दस हजार रूपया ले करके चलते हैं ये मारवाड़ियों में बहुत साधु ऐसे मशहूर है उनकी बड़ी महिमा है कि वो खुद तो पैसा नहीं छूते हैं पर उनके साथ मुनीम की तरफ चेले रहते हैं और दस दस बीस बीस हजार रूपये लेकर के उनके साथ चलते हैं बोले बड़े भारी महात्मा खुद ही तो महात्मा माना खुद ही तो महात्मा माना फिर बोले एक दिन कोई कोल पट्टी खोले तो अरे अरे राम राम राम राम क्यों माना तुमको मानना ही नहीं चाहिए था क्यों माना तो मन में लोभ आया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 तो बाहर के देशकाल वस्तुओं का भी अधिष्ठान और भीतर जो देशकाल वस्तु की कल्पना है उसका भी अधिष्ठान ये अद्वितीय ये चैतन्य ये परब्रह्म परमात्मा है इसमें संसार के सुख दुख का तो लेस ही नहीं है अरे बाबा है ये गाय को जलनिधि में मीन पियासी मोहलख लखावत आपसी धुबिया जल बिच मरत सियाता जल में साढ़ पिये ना मूरत अच्छा जल है खासा धोबिया जल बिच मरत पियाता तुम परमानंद समुद्र में डूब उतरा रहे हो तुम सोम परमानंद समुद्र हो तुम्हारे अंदर ये सृष्टि डूब और उतरा रही है और कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है तो मनन अद्वितीय ब्रह्म हो ये बात यह सृष्टि उतार है I'll be waiting on the shore, and I'll be waiting for you. ओ आयुम्हांगानेकुश्रोत्रहलिया सर्वाण सर्व सर्वं ब्रह्म निराकुरा माँ ब्रह्म निराको मेस्तु तदात्मन निरतेज उपन धर्मा सन्त नृणो श्रुतं तदे ब्रह्म स्वंगे नेदिदे ये ना प्रणीय से तदे ब्रह्मे नेदिदातते कशिव भवति तदेव उपासते लोकाः ब्रह्म अथवा ब्रह्मद उपाते लोका नृणो किंतु श्रोत्रेण न श्रृणोते अश्रोत्र श्रणोते जो तत्व सुनता तो है परंतु कान से नहीं सुनता बिना कान के ही सुनता है यह तत्व शृणती किंतु श्रोत्रेण न श्रृणती अश्रोत्र शुणोते अथवा कश्चि पुरुष य्रोत्रेण न श्रृणत कोई भी मनुष्य कान से जिसको नहीं सकता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 तो कान से सुनाई करता है अब शब्द में जो अर्थ होते हैं वो कितने ग्रस्त होते हैं इसके संबंध में भिन्न भिन्न दाल्शनिकों के भिन्न भिन्न मत सिद्ध दार्शनिकों का कहना है कि शब्द में केवल संकेत से ही अर्थ आता है जैसे अ ब स का क्या मतलब है ये जब हम अलिख के नीचे उसका विवरण दे दें कि अ माने ये तो मनुष्य को मालूम हो जाएगा ब माने क्या स तो माने क्या माने ये व्यक्ति माने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 तो अर्थ समझाने की स्वाभाविक शक्ति शब्द में नहीं है मनुष्य के द्वारा कल्पित या ज्ञात वासना संस्कार के अनुसार प्राप्त वृद्ध व्यवहार से प्राप्त शब्द में जितना संकेत है उतना ही मनुष्य ग्रहण कर सकते हैं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 शब्द और अर्थ का औत्पत्तिक संबंध है ऐसा पूर्वी मानता का मत औपत्ति का शब्द से अर्थेना संबंध यहाँ तक कि हमारे नैरुक्त तो ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक शब्द ही धातु जन्म होता है तो जैसे महत्त्व से अहंकार और अहंकार से पंच मात्रा और पंच मात्रा से सात्विक राजस्थान से ये सब विस्तार पैदा होता है वैसे ही मूल धातुओं से शब्द भी एक नीति से ही बनते हैं और उनका अर्थ बिल्कुल सुनिश्चित होता है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 वह जा रहा है तो वह माने अकेला जा रहा है एक लेकर है और जाने की क्रिया कर रहा है चल रहा है हैं? और अभी चल रहा है साल भी आ गया ना उसमें अच्छा और सामने चल रहा है उसको चलते हम देख रहे हैं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 इतने अर्थ केवल स्वगच्छी इन दो शब्दों के उच्चारण से देश का ज्ञान काल का ज्ञान क्रिया का ज्ञान उसके अकेले या दुकेले होने का ज्ञान ये सारी बात जो है निकल आती है और शब्द केवल दो ही बोले गए गच्छ धातु है और ती उसमें प्रत्यह है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 जाति बनती है तो उसमें व्यक्ति अनेक नहीं है जाति नहीं है उसमें कोई श्वेत रक्त आदि गुण नहीं है उसमें कोई पाचकत्वादी क्रिया नहीं है वो लोक व्यवहार का विषय नहीं है तो उसमें रूढ़ि नहीं है तो कोई भी शब्द अभिधावृत्ति से मान नाम ग्राहम नाम लेकर के उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं